हाभ्यां द्वे अचोरहाभ्यां द्वे राजेश जी ओम ओम् अचोरहाभ्याम् एकी कचोरहाभ्यां द्वे जो जो मैंने पठाया है उसको मैं पूछ रहा हूं पीछे बताया था ना अचोराध्य आपने था था ना ये जो मूर्धनी कैसे हो रहा है ओम ओम ओम हा अचो रा पदमा जी बताएंगी अचोरहा द्वे स्वामी क्षमता स्वामी जी स्वामीजी ना तो सूत्र दृष्टि जानम भव पश्य अचह रहाभ्या यदि परेफ आगे तो अचोराभ्या के नासीको वस्म सूत्रा यर इत्यस्य अनुवृत्ति आगच्छति एतस्मात् कारणात् अचः उत्तरयौ यौ रेफहकारौ ताभ्याम् उत्तरस्य यरो द्वे भवता अच् उत्तर अच् उत्तर रेफ और अकार, अच्छे उत्तर रेफ अकार, उनसे भी उत्तर यर को द्वित्व होता है बस हो गया अच्छे उत्तर रेफ और हकार हो उनसे उत्तर यर प्रत्यार हो उस यर प्रत्यार को द्व होता है अनचिच कौन बताएंगे आप में से अनचिच हा जी कहता है वृत्ति आ रही है अचोराध्यम दच की और ये आ रही है तो होगा अच से उत्तर यित्व होता है अनच परे रहते व्यंजन परे रहे जैसे दध्यत्र, दध्यत्र में दित्व हो गया धाको दो दार हो जाएगा दध्यत्र मध्वत्र और अचोराध्यम द्वे में जैसे आर्य का मरका करता ऐसे बहुत सारे उदाहरण बने तो ये याद रखना होगा या तो आपको दोराते रहना पड़ेगा आर्य का आर्य लिखिएगा राजेश जी आर्य आर्य अलग अलग लिख दीजिए ताकि उनको पता लगे आर्य को अलग अलग लिखिएगा आ, आ र या। आ, आ, आ रे और यकार हाँ अब देखिएगा आर्या में आ जो है अच प्रत्याण में आता है तो अच्छ से उत्तर कहा को अथवा कार हो रेप अथवा हकार हो तो, तो रे, है यहाँ पर हकार होगा तो, तो से भी उत्तर हो जाएगा तो अब उत्तर रेप अथवा हकार उनसे प्रत्ययकार को होता है, दो यकार होता है तो हो गया आदि दो यकार। अब दध्यत्र लिखिएगा दध्यत्र को अलग अलग लिखिएगा और अत्र, या दध्यत्र को दिअ और, और त्र ऐसा लिखेगा हाँ नहीं दाने आकार है ना द, द, दकार में आकार है उसको तो रखना पड़ेगा ना आपको में आकार जो है उसको अलग रखना पड़ेगा हाँ ये ठीक है अब दध्यत्र में देखिएगा दान आकार है तो आकार है अच, अच से उत्तर अच से उत्तर आपको आ, है ना? आ, आपने सं जोड़ा है ना अत्र दध्यत्र हाँ ठीक है धकार में जो अकार है ये अच्छे है उससे उत्तर धकार यर प्रत्यार में आता है और यकार जो है वो अनच है यानी व्यंजन आपको देखना है अकार धकार और यकार इन तीनों अक्षरों में देखना है अकार धकार और यकार तो अब से उत्तर यर को वित्त होता है अनच परे रहते अनच का मतलब व्यंजन व्यंजन परे है यकार और धकार जो है यर प्रत्यार में आता है तो अब इस धकार को दो धकार हो जाएगा दो धकार कर लीजिएगा और जब दो धकार कर लेंगे तो झलान जैसी जस से उस धकार को पहले वाले धकार को धकार हो जाएगा जस हो जाएगा जल से उत्तर जैस होता है झस प्रत्य परे रहते हैं झलाम जैस जैसी, झलाम जैस और जैसी ऐसा है हाँ ये अब अब देखिएगा इन्होंने आगे लिखा है दकार दो धकार है दो धकार है तो पहले वाला धकार जो है वो झल है और उसको जश आदेश होता है जश परे रहते और जश परे है ध्यान से देख लीगा जो संधि हुई है उस संधि में देखिएगा जल से उत्तर यानी जल को जलाम का मतलब जल को जस आदेश होता है झश परे रहते जल को जश आदेश होता है झश परे रहते तो पहले वाला जो धकार है वो जल है जल में आता है उसको जस होता है और झश परे रहते दो धकार है पहले वाला जो धकार है वो जल है और दूसरे वाला जो धकार है वो झश है यानी झल में पहले वाला धकार आता है और झश में बाद वाला धकार आता है तो उस जल को जश आदेश होगा जिसका मतलब जब अगड़ा पकड़ में आ रहा है रेनु जी जी पकड़ में आ रहे, जी। जी, जी, में आ रहे लेकिन हम लोग तो कभी भी ऐसे दो लिखते नहीं है नहीं आप नहीं लिखते हैं आप लिखते हैं लेकिन होता है लिख सकते हैं वो ये में लिख सकते हैं वो लिखते नहीं है लेकिन शास्त्रों में लिखा जाता है आप कम प्रयोग देखा होगा लेकिन दोनों लिख सकते जैसे आर्या में दो लिखते हैं कोई आ, कोई एक लिखता है और करता में कोई दो लिखते हैं तकार कोई एक लिखता है में ककार जो है कोई दो लिखता है कोई एक लिखता है जो वाले, समझने वाले वो लिखते हैं। जिनको पता नहीं है वो नहीं लिख पाते बस इतना अंतर है। प्रत्यार सूत्रों में मैं पूछ रहा हूं अट प्रत्यार में कितने अक्षर आते हैं सीमा भी अट प्रत्यार में कितने अक्षर आते हैं बोल करके बताइए बिना देखे में में आ, आ, अट जो का है ना का आ और का दोनों को मिलाएंगे तो अट अट में आ, आ, ए, उ, न, री, और एंग गड़बड़ नहीं करना आराम से आराम से पहले तो अन के आएंगे ना अना ना नहीं आता है, छोड़ अच्छा, आ, आ, ए, उ, फिर फिर रिल रिक के आए, आ, के री और री, फिर एं के के ए, एं और एंग आएंगे ए एंग, एंग और, और, और, ए, ए, ए ए, ए, ए, के बाद में, ए, ए है क्या, <laughs> ये ओ, फिर ए, और और हट हाँ ऐसा नहीं आएगा हाँ ऐसा देखिए ऐसे बोलिएगा प्रत्याशी को भी थोड़ा याद करना पड़ेगा समय निकाल करके आई ऊ री री ए ओ या, तो याद कर लिया है हाँ जी आई ओ री री ए ओ उ वार ये अट प्रत्या आते हैं और अगर और भी समझना है तो संख्या को भी याद रख लेना चाहिए इतने वर्ण आते हैं आई, आई तीन है रिलरी में दो है ए में दो है एवंग में दो है में दो है अवर में, में चार है ऐसे यानी तीन दो दो, दो, दो चार कितने हो गए आप बोलिए कितने हो जाएंगे सीमा ओम आ, जी। दो दो दो चार। कितने हो गए ते, तेरह हो गए हाँ तेरह हो गए ऐसा इच्छ प्रत्यार में कौन कौन से अक्षर आते हैं आ, जी, इच है। इच प्रत्यार री आई आई आई ही है, आगे, आगे। इच प्रत्यार्ह में कितने अक्षर आते हैं आ, माता सुदेश जी आईच प्रत्यार में कितने अक्षर आते हैं सुन रहे हैं ऐच प्रत्यार में? आप है या नहीं है क्लास में अच्छा नास्ती ठीक है हा तो सीमा जी, में कितने हैं सीमा की आईच प्रत्यार्भ में कितने अक्षर आते हैं हा वो थोड़ा ये देखना होगा प्रत्यार सूत्र याद होंगे तो समझ में आ जाएगा में दो ही तो अक्षर है आई और सीमा जी, पता लग रहा है में बोल रही थी और मैंने म्यूट नहीं ऑन किया अच्छा म्यूट नहीं ऑन किया हाँ जी और मैं बोल रही थी एवं औ अब अब बताए एच प्रत्यार्थ में कितने अक्षर आते प्रत्यार्थ एच प्रत्यार में, में आ, ए और नहीं नहीं नहीं एच वो तो, में तो दो बता दिए आपने आई और अच प्रत्यारे एच प्रत्यार में, एच H जो आ, मात्रा वाला ए है ना देखिए मैं जो उच्चारण कर रहा हूं आप उसको समझे एच पूछा था में कितने होते हैं तो आपने आई और अब पूछ पूाता बता अहं ए बोल एच से लेकर के आ, आई एक आउ, लाना आ, तो चार हो जाएंगे ए ओ ए आई हो जाएगा ना हाँ चार होंगे हाँ जी तो दो कैसे बता रहे हैं आप एव आउ हाँ आई आउ ठीक है तो इस तरह समझना होगा और अक्षरों को भी ध्यान में रखना होगा तो पता लगेगा ये ये अक्षर है इसलिए यहां ऐसा ऐसा होगा आगे काम ये सब काम करने के लिए हैं इनको याद रखना होगा लण छटा सूत्र देखिए लण तो जिनका जॉइन कॉल नहीं आता है तो क्या कारण है राजेश जी कई लोग लिखते जॉइन कॉल हमको नहीं आ रहा है न जाना भी भगवान मुझे भी नहीं आ रहा आ? था मैं भी, आ, भी लेट तो, क्या हुआ। क्या रहा। तो नहीं आ सूत्र है लन लान। लड़ा लण में एक अक्षर लकार ल साथ जुड़ गए लण लिश्य लर्ण उपदेश पूर्वांच अन्ते ऋणकार मितं कर प्रत्याहाराथ तो कहते हैं ला एकम वर्णम उपदिश्य पूर्वान चंते तो इसका आप अन्वय करेंगे तो आपको समझ में आएगा वैसे सब जगह अन्वय करना है आपको जहां पूर्वांश ऐसा आया है तो ला इतिम वर्णम पूर्वान् पूर्व वाले वर्णों को इस लकार के साथ जोड़कर समझ लीजिएगा ला इति एकम वर्णम इस सूत्र में ला इस एक वर्ण को च और पूर्वान पहले वाले वालेवर्ट तक के जितने अक्षर है उन सारे अक्षरों को पूर्वान पूर्व वाले सभी अक्षरों को उपदेश उपदेश करके अंत अंत में नकार को इत नाम रखते हैं आचार्य प्रत्याहार बनाने के लिए ला इस एक वर्ण को और पूर्व वाले हयवर्ण तक के जितने अक्षरे उन अक्षरों को इस लकार को पूर्व वाले सभी अक्षरों को इस सूत्र में उपदिश्य उपदेश करके अंत अंत में इत नाम रखते हैं पाणी आचार्य जिससे कि प्रत्याहर सूत्र बनाया जा सके प्रत्याह त्रहण त्रिभि त्रहण बहती अक्षर त्रिभिवर्ण ऐसा तो तथा उस नकार का त्रिभी ही तीन वर्णों के साथ ग्रहणम भवती ग्रहण होता है और वो तीन कौन है तो कहा आ, इ और या अयन का आकार आयोन का इकार और हयर का यकार। तो तीन अक्षरों को इस अणकार के साथ जोड़ेंगे तो तीन प्रत्याहार बन जाते हैं तो अण एक प्रत्याह बना है अण अब ये जो अण प्रत्यार बना है यह अयुन का अकार वाला नहीं ये है ये लण का अणकार है अण और उदाहरण दिया है अनोदित सवर्णस्य चा प्रत्यय अनोदित सवर्ण चा प्रत्यय यह उदाहरण तो इस सूत्र में अन प्रत्याह है और इस अन्यहार से हम लण के अणकार को लेंगे अयून के अकार को नहीं लेंगे क्यों, क्योंकि अयुन के नकार को लेंगे तो तीनों का ही अहन होता और रिल्रिक में री, री है, ए ओंग में ए ओ है आई आउच में आई और आउ है फिर हा, य, व, इन सब का ग्रहण नहीं हो पाएगा जिनका सवर्ण ग्रहण करवाना चाहते हैं तो मैं बीच में एक को लिख देता हूं ताकि वो कॉल कर रहे हैं तो पार्ट चल रहा है ऐसा तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इसमें अणु में लण का अणकार्प लिया जा रहा है यदि अयोन का नकार्प लेंगे तो तीन ही वर्णों का ग्रहण होता आई री री ए ओ, आ वब का ग्रहण नहीं होगा और जहां सवर्ण अक्षरों का ग्रहण होता है सवर्ण का है उस जैसे वर्णों का जैसे मैं कहूं अचो राहा द्वे जैसे मैंने बोला अचो राहाब्यम द्वे तो अच्छ में अकार, अ, अच्छ में अकार आता है तो केवल अरस्व का ही ग्रहण होता उसका सवर्ण ही जो है आ दीर्घ वाला और प्लुत ये ग्रहण नहीं हो पाएंगे फिर आर्या में अक्ष कहने से केवल अवर्ण से ही होना चाहिए था तो आर्या में तो दीर्घ से हो रहा है वहां पर द्वित्व अभी आपने पढ़ा है ना अचो राव्याम द्वे अचो राह द्वे में अक्ष में केवल अरस्व आकारी आता दीर्घ प्लुत नहीं आता क्यों क्योंकि आपने अण प्रत्यार में अतना ही ग्रहण किया था तो कहता है जहां पर सवर्ण के ग्रहण करने के लिए कहता है तो उसके दीर्घ प्लुत हो जाते हैं उसके सवर्णी अक्षर भी यानी उस जैसे अक्षर भी उनके साथ में ग्रहण हो जाते हैं यानी जैसा पड़ा है उतना ही ना लेकर के उसके सवर्ण अक्षर को अक्षरों को भी लेना चाहिए तब जाकर के आप अचोराध्यम द्वे में आप आकार से भी कर सकते आकार से भी कर सकते इकार से भी कर सकते इ से भी कर सकते उसे भी उसे भी कर सकते ऐसा तो यहां पर अणुदित सवर्ण से प्रत्यय कहता है यहां अण का मतलब है पर वाला नकार यानी लंग में जो नकार है उसका ग्रहण नहीं आता ये पहला प्रत्यार और दूसरा बनाया है इन इन से इनको यहां पर भी पर्व वाला ही नकार है इनको में और यन यन में खा, या, हठ इस सूत्र में जो खा के बाद या है वहां से ग्रहण करना है तो कहते हैं या व इन चार अक्षरों का ग्रहण होगा यन प्रत्यारण यण तो तीन प्रत्याहार इस लण सूत्र में बनाए गए अण इण और य इस एक वर्ण को और पूर्व वाले वर्णों को मिलाकर आचार्य ने इनका उपदेश करके नकार को इतनाम रख दिया और लन बना दिया उससे बनते हैं अण इन तो आप में से सबको समझ में आ गया ये सूत्र लण जिनको समझ में ना है वो पूछे आगे हम बढ़ हाँ जी से चार प्रत्यु जी जी अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय कहता है कि माता जी को मैंने मैसेज किया है वो देख नहीं रहे हाँ जी छात्र क्या कहता है अणु प्रत्यार में जितने अक्षर आते हैं आयून से के लंक तक अक्षर आते हैं तो विधान सूत्रों में जहां जहां अच कहा है इन कहा है उक कहा है, वहां पर उकर्ण अक्षर भी ग्रहण होते हैं ये सूत्र कहता है इसका यह अभिप्राय यानी अत्यार में जितने अक्षर आते हैं केवल वही अक्षर नहीं लिए जाएंगे उनके सवर्णी यानी उन जैसे जितने अक्षर होंगे उनको भी ग्रहण किया जाएगा तो अचोराब्यम देप को और आकार को रेप हो और अकार हो उससे भी उत्तर यको हो, द्वित्व होता है ऐसा बोला है तो अबसे अरस्व अरस्व अरस्व, अरस्व अक्षर ही यदि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र नहीं बनाते अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र का अर्थ है जहां पर आ, स्वर और ये अक्षर हो उनके सवर्णीय अक्षर भी ग्रहण होते हैं मैं ये कहूं कि दो दो ट्विंस बच्चे हैं मान करके चलिए दोनों एक जैसे हैं तो एक को बोलेंगे तो दूसरे का भी ग्रहण हो जाएगा एक को हमने आइसक्रीम दिया था दूसरे को भी देना पड़ेगा दोनों भाई है एक को दिया और एक को नहीं दिया तो नहीं चलेगा दोनों को देना पड़ेगा तो ऐसे ही आकार का सवर्णी आकार है इकार का सवर्णी ई है उकर, उ, उकार का सवर्णी उ है वो सब वहां तो ट्विंस है या तो ट्रिपल है तीन तीन है तीन जोड़े हैं यहां पर वहां दो जोड़े वहां जोड़ा कह रहा हूं वहां दो दो है तो यहां पर तीन तीन है तो एक जैसे हैं तीनों तो तीनों एक जैसे है तो एक को आपने सूत्र में पढ़ा है सूत्र में पढ़ा का मतलब अब केवल आकार को पढ़ा है और आकार को तो पढ़ा नहीं सूत्र में, में तो कहते हैं उसके लिए हमने सूत्र बना दिया अणुदित सवर्ण से चाप तो आकार से दीप को भी और को भी आप ग्रहण कर लेना ऐसा कहता है पकड़े में आया? आगे स्वामी, स्वामी जी एक और शंका है आगे एक तो रेप का नहीं होंगे और किसका नहीं होगा कार का नहीं होगा बाकी का तो होगा या वा इसका तो होगा oh. यह और वह का सवर्ण कौन है यह yeah. नासिक और निरानुनासिक उनका जो सवर, यकार का सासिक सवर्णी है तो निरनुके आरा शिक्षा, शिक्षा दोहराते भूल भूले धीरे धीरे अभी ताजा है आप लोगों को उसको दोहराते रहिएगा पांच सात दस मिनट लगेगा अधिक से अधिक सब सूत्रों को पढ़ लेना रिपीट करने रोज 10 मिनट देना और 10 मिनट देकर के शिक्षा के सभी सूत्रों को एक बार रिपीट करिएगा तो आपको पता लगेगा क्योंकि पूरी शिक्षा के आधार पर हम व्याकरण में बहुत आगे बढ़ेंगे जगह जगह ऊपर वो काम आता रहेगा इसलिए शिक्षा को पहले पढ़ाया जाता है व्याकरण से पहले तो हम आगे बढ़ रहे हैं लण के बारे में अगला सूत्र है मा गाना नम नम तो देखिए यहां पर पांच अक्षर है या मण न इति वर्णा उपदिश्य मकारं पूर्वाश्चाते मकार करो ग्रहण चतुर्धि तो सूत्रकार कहते हैं यावर् का या, मकार पवर्ग का पांचवाक्षर मकार गकार कवर्ग का पांचवाक्षर गकार ठकार तवर्ग का पांचवा अक्षर नकार और तवर्ग का पांचवा अक्षर नकार यानी चवर्ग पवर्ग कवर्ग तवर्ग और तवर्ग ऐसा है पांचों वर्गों के अंतिम पांच अक्षर गण इन पांचों अक्षरों को पूर्वांच और इन पांचों अक्षरों को और पूर्व वाले सभी अक्षरों को पूर्व वाले कितने हैं लेकर के लण तक के जितने अक्षर उन सब अक्षरों को इन पांच अक्षरों को इनसे पूर्व वाले सभी अक्षरों को मिला करके उपदिश्य उपदेश करके अंत अंत में मकार मकार को नाम से रख देते हैं पानिनी आचार्य जिससे प्रत्याहार बना सके ये पांचों अक्षर और पूर्व वाले अयुन से लेकर के लंबक के सभी अक्षर उनको और इन सब को मिला करके उपदेश करके इन सब अक्षरों का उपदेश करके अंत में पानिनी आचार्य मकार को नाम से पढ़ देते हैं जिससे प्रत्याहार बना सके और सहन चतुर्भी इस मकार वर्णों के साथ ग्रहण होता है सकारस्य ग्रहणम चतुर्भी वर्ण ही भवती इस नकार का चार वर्णों के साथ ग्रहण हो जाता है अर्थात अम प्रत्यय प्रत्यार अम अम प्रत्यार यम प्रत्यार गम प्रत्यार और यम प्रत्यार अम यम गमय ऐसे चार प्रत्यार बनते हैं अम प्रत्यार का मतलब है अयुन में जो अकार है वहां से लेकर के यहां तक मकार तक सारे वर्ण वर्ण जो है अम प्रत्यार में आएगा अम और यम प्रत्यार में हयवर्ट में जो या है वहां से लेकर के यहां वाले मकार तक यानी य व इतने अक्षर आएंगे यम प्रत्यार में और गम प्रत्यार में गम प्रत्यार में तीन अक्षर आ रहे हैं गम यानी यमगन में जो ग गणा न ये तीन अक्षर है गम प्रत्यार में गणा न ये तीन अक्षर है गम प्रत्यार में और यम प्रत्यार में यम चवरका यम इसमें यह पांच अक्षर आ रहे हैं यम गण नम ये वाला चार प्रत्यार बनाए और अव प्रत्याह का उदाहरण दिया है खई अम परे मैं सूत्र को अलग बोल अलग पढ़ रहा हूं पुमा खई अम परे तो देखिए कुमा उसके बाद खई खई है उ, उस खई के बाद में अम है ये अम प्रत्यार को कह रहे हैं बीच में अलग है अलग शब्द है खई अलग शब्द है उसका परे के बीच में खई और परे के बीच में अम है इस अम प्रत्यार को लेकर के यह सूत्र है कुमह खई अम परे और यम प्रत्यार का उदाहरण दिया है हलो यमान यमी लोपह हलो यमान यमी लोपह तो यहां पर जो यमाम में शि विभक्ति का बहुवचन है यमाम यह भी यम प्रत्याह है और यमी में सप्तमी विभक्ति है यह भी यम प्रत्याह ये सब संधि के सूत्र हैं खे नहीं है आ, राजेश जी उमा पर ऐसा नहीं है आठवा दे है ना उमा खेम परे खई ऐसा है कार खई नहीं सप्तवी भक्ति का खई तुम खई अम पर ऐसा है हा ऐसे तुम खई अम पर वो संधि का अंश पर ऐसा आ गया तुमह खैम पर ऐसा है यहां पर भी आ, यहां पर भी संधि हो रही है वही जो अभी पढ़ करके आ पाए डबल वेकार हो रहा है आगे आगे हम बढ़ते हैं अगला उदाहरण दिया है गम गम का उदाहरण गम का उदाहरण दिया है गमो अरस्वादशी गमो नित्यम यहां पर गमो गमो में ये गमह पंचमी षष्टी वक्ति बनता है गमह यह प्रत्याय है और यम चवरकाम का उदाहरण दिया है यमांता ये अष्टी का सूत्र नहीं है ये उनादि कोश का सूत्र है यमांता डॉ पर यम फिर उसके बाद अंता ड ऐसा है यम अंता ड ऐसा है यह उनादि का सूत्र है तो इस प्रकार चार प्रत्यार इसमें दिए हैं पुमक पर हलो यमानी लोप गमस्व रचि गमित्यम यमांता ड आ, ये सब याद करने होंगे आपको आ, जैसे आ, मैं प, बोलूं अम प्रत्यार का उदाहरण दीजिए तो आपको बोलना पड़ेगा उदाहरण दीजिए दीजिए हलो यमान यमी लोपहा गम प्रत्यार का उदाहरण दीजिएगा गमो और गमो नित्यम और यम का उदाहरण दीजिए यमान ताड्डा ऐसा आपको बताना होगा उदाहरण सभी सूत्रों में जो जो आए हैं अभी तक अण में उरन रपरा है रिल्रिक में दीर्घ इको गुण वृद्धि है, एवंग में एंगी पर है, और आई में वृद्धिरादेश है में, में अनुित सवर्ण से चारत्य है और इको यनची और में ये चारों उमाख्यम परे है हलो यमय यमी लोकमस्वी गमो नित्यम और यमता ये साथ साथ अगर आप याद करेंगे तो आगे सरलता रहेगी इकट्ठे होने के बाद तब याद करना मुश्किल हो जाएगा व्याकरण में दो चीजें हमको साथ लेकर के चलना पड़ता है एक याद करना और एक समझना दो बातें केवल याद किया समझ नहीं पाए तो भी आधा रह जाएगा यानी आधा काम हुआ आधा काम नहीं हुआ व्याकरण में व्याकरण कठिन इसलिए होता है हमेशा इनको याद रखना पड़ता है और भूल गए तो भूल गए तो कम से कम जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक याद करके रखिएगा पढ़ने के बाद भले आप याद ना रखें लेकिन पढ़ते समय याद रखिए कम, कम पढ़ने के बाद भी याद रखते तो अच्छी बात है रख नहीं पाते हैं। आ, मैं स्वयं को नहीं रख पा रहा हूं यानी 15 साल के बाद मैं दोबारा इसको खोला हूं अभी आ, और सुशीला जी बोल रही थी मेरे को इतने साल हो गया अः दोबारा मेरे को पढ़ना है तो अब उन्होंने जब कहा तो मैं खुद भी उसी स्थिति में हूं मेरे को 15 साल के बाद अभी 15 साल के बाद पढ़ाना प्रारंभ किया अब आपको देखिएगा तो मैं भी भूला हुआ हूं लेकिन मैं याद कर रहा हूं अभी तो आप लोगों को भी याद करना होगा याद करना और समझना दो काम करने हैं हाँ भाई अगला सूत्र देखिए जी तो इन, इन सब को याद करने के लिए इनको समझने क्या मतलब ऐसे ही याद बिना नहीं, नहीं सब अब अब वैसे याद करेंगे तो अच्छी बात है लेकिन वो बहुत भारी पड़ेगा आपको लेकिन जो समझ करके आप करते जाएंगे ना वो जल्दी याद रहे याद हो जाएंगे और जल्दी भूलेंगे नहीं यहाँ इनको कैसे समझेंगे जैसे पुमा परे, परे याद काम का है बस इतना ही समझना है यहाँ पर मतलब अर्थ नहीं समझ उसका अर्थ को मत समझिएगा अभी क्यों तो वो आएगा जब क्रम उसका आएगा सब समझेंगे वो तो कल मैंने शेष इसलिए बताया तो उन्होंने पूछा था कि ये शेष को समझाइए तो बता दिया था बाकी बताने को सभी बताने को सभी बता सकते हैं पर आपका पार्ट आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि जरूरी नहीं है सारी बातों को इसी समय समझना है वो क्रम से अपने आप धीरे धीरे सब आएंगे प्रारंभ में क्या होता है व्यक्ति आप सभी में ये जिज्ञासा रहेगी विशेषकर राजेश जी के अंदर रहती है तो वो जिज्ञासा जब अति हो जाती है तो हानिकारक हो जाता है थोड़ी बहुत जिज्ञासा रहनी चाहिए उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा लेकिन बहुत ज्यादा जिज्ञासा अगर हम करेंगे ना प्रारंभ में हर चीज को समझती आगे बढ़े तो इतनी भारी पड़ेगी आप आ, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसलिए जितना आवश्यक है उस प्रसंग के अनुसार उतना याद रखना है और उसके बाद में भी कोई कोई चीज आपको आ, याद रखना समझना भी चाहिए बिल्कुल ऐसा भी नहीं होना चाहिए लकीर के फकीर की तरह लेकिन उस जिज्ञासा को अति नहीं करना आप लोग सुना करते ना अति सर्वत्र वर्जय वो वाली स्थिति रखेंगे भय जय भय में आप देखिएगा आठवां सूत्र है झ इसमें दो अक्षर है झ और ध झ भर्ण उपदिश्य पूर्वांश अंत न्यम इतम करोती प्रत्याहाराथम वो कहते हैं झ और भ इन दोनों वर्णों को पूर्वाश और पूर्व वाले सभी वर्णों को यानी अयुन से लेकर के णम तक के जितने भी पूर्व वर्ण आ चुके अभी तक उन सभी वर्णों को इन दो वर्णों को पूर्व वाले सभी वर्णों को मिलाकर उपदेश उपदेश करके अंत अंत में निय को इतनाम से रखते हैं पाणिनी आचार्य प्रत्याहार बनाने के लिए झ भ इति एतौ द्वौ वर्णौ पूर्वांश्च सर्वान् वर्णान् सम्मेल्य उपदिश्य अन्ते यकारं इतम् इदं नाम करोति आचार्यपाणिनि कि एकेन त्रहणेन उस न्यकार का ग्रहण एक वर्ण के साथ में होता है त्यकार से एक वर्णेन ग्रहण होती एक वर्ण के साथ ग्रहण होता है और वो एक वर्ण क्या है तो कहा है यकार, यकार से वो एक वर्ण है यकार यानी यही प्रत्यार बना रहे इस सूत्र से ये जो यकार है उस यकार से लेकर के इस यकार तक यही प्रत्यार बना रहे यई तो सूत्र दिया है उसका उदाहरण के रूप में अतो दीर्घो ये यह सूत्र है तो यही यह जो सप्तमी भक्ति का दिखाया है यही तो एक प्रत्यार बन गया हाँ जी पकड़े में आ रहे हैं सभी को जिनको पकड़े में ना है तो पूछ सकते हैं बीच में तो यही प्रत्यार में जो वर्ण आएंगे ना वो कौन होंगे यही प्रत्यार्भ में यकार वकार रकार लकार मा, ना, ना, और भ इतने अक्षर होंगे एक दो तीन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 अक्षर आ रहे हैं यही प्रत्यार्भ में सुन जी एक बार फिर से बोलेंगे कि यही प्रत्यार्थ हाँ जी हाँ जी हाँ, दी, हाँ, दी। हाँ दी। तो यही प्रत्यार्पण में हयरठ में यकार से लेकर के यानी हाथ छोड़ करके उसके बाद यह है क्रम में तो ये तीन प्रणन में लकार चार यमगण में पांच अक्षर है यम गण न चार और पांच नौ और झ में दो है झ और भ इस तरह 11 अक्षर जो है यह प्रत्यार में आते हैं झ और भ इन दोनों वर्णों को पूर्वान पूर्व वाले सभी वर्णों को यानी अयुन से लेकर के नियमगणम तक के ये पूरे वर्णों को इन दो वर्णों को पूर्व वाले सभी वर्णों को मिलाकर उपदेश उपदेश करके अंत में आचार्य नियकार को इतनाम रखते हैं जिससे कि प्रत्याहार बना सके और वह प्रत्याहार बनाया है यही आगे बढ़ें जी स्वामी जी अब नौवा सूत्र है घ ध इस सूत्र में तीन वर्ण है घ ध ढ ध ध इन तीनों को देखते ही इनका प्रयत्न क्या है इनका स्थान क्या है यह भी हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए यानी प्रत्येक वर्ण को देखते ही मस्तिष्क में आना चाहिए यानी पूरी वर्णोच्चरण शिक्षा मस्तिष्क में घूम जानी चाहिए जैसे अक्षर सामने आते ही ये अक्षर इसका स्थान ये है इसका प्रयत्न ये है यह सामने आना चाहिए प्रयत्न ये है इसका कारण यह है और इसके साथ साथ में ये अक्षर कौन है कौन सा वाला प्रयत्न है यानी आभ्यंतर प्रयत्न है या बाह्य प्रयत्न ये सब सामने आना चाहिए तो उसके लिए आप बार बार देखेंगे विचार उत्पन्न करेंगे अच्छा ये घा है अल्प प्राण है महाप्राण है नहीं, नहीं ये तो महाप्राण है और इसका प्रयत्न क्या है ये है। इसका स्थान क्या है ये है। तो उस पर विचार करेंगे तो आपको धीरे धीरे पकड़ना है तो इति घी उपदिश्य वर्णन च अंके क्षकार इतम करोटी तस्य त्रहणम होती द्वाभ्या वर्णा तो कहते हैं धन तीनों वर्णों को और पूर्व वाले वर्णों को मिलाकर उपदिश्य उपदेश करके शकारं मूर्धन्य शकार को इतम करोते इत नाम रखते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए तस्या उस शकार का द्वाभ्याम वर्णाभ्याम दो वर्णों से ग्रहणम होती ग्रहण हो जाता है और वो दो वर्ण क्या है झ और भ और भ अब देखिए झ और भा झ और भा यहीं पर है इससे पहले वाले आठवें सूत्र में तो झस एक प्रत्यार बन रहा है झश और दूसरा बन रहा है भश झश में पांच अक्षर आ रहे हैं और भश में चार अक्षर आ रहे हैं ठवें सूत्र को ध्यान में रखिएगा और नौवे सूत्र को साथ में रखिएगा फिर देखिएगा एक प्रत्यार बनाया झ में पांच वर्ण आर झ और ध और भश में जा छोड़ दीजिएगा तो चार अक्षर उदाहरण दिया है एक ही सूत्र में दोनों प्रत्यार जुड़ गए इसमें इसलिए एक ही सूत्र में दो उदाहरण दोनों का उदाहरण एक ही सूत्र है यहां पर तो कहते हैं एकाचो बशो भष झंत दो ये उदाहरण है एकाचो बशो भष झंत दो तो आप देखिएगा भश है भष दिख रहा है आपको भष उसके बाद है झ बस हो गया एकांश धातु वाले बश को भश होता है झश अंत में हो और परे होना चाहिए सकार और धकार ऐसा इसका अर्थ होता है वो उसको देखना नहीं अभी आपको हाँ जी तो आज आपने एक दो तीन चार चार सूत्र पढ़े हैं एक दो तीन चार पांच कल के लिए मैं पांच सूत्र और रखता हूं कल इसको पूरा करेंगे आज इतना ही इसलिए रोक रहा हूं मैं आपको एक नया काम मिल गया यहां पर नया काम यह है उ सूत्रों में जितने प्रत्यार बनते उन सारे प्रत्यारों को समझना एक काम और जितने प्रत्यार बनते उतने प्रत्यारों के जो उदाहरण है उनको याद करना ये दूसरा काम ये अभी ज्यादा पढ़ना नहीं है इतना बहुत है चार सूत्रों गृहकार्य आपका बड़ा है जो समझ चुके हैं उनके लिए कठिन नहीं है उनका तो उनके लिए तो दस पंद्रह मिनट का काम है लेकिन आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको टाइम ज्यादा चाहिए इसके लिए तो आपको आयुन से लेकर के घड़ तक जितने प्रत्यार बने उन सभी प्रत्यारों को समझना अच्छी समझने का मतलब ये है उन सभी प्रत्यारों में कितने कितने अक्षर आ रहे हैं कौन कौन अक्षर आ रहे हैं यह देखना है और वो अक्षर किस स्थान वाले हैं किस करण वाले हैं किस प्रयत्न वाले हैं यह समझना यह आपको भारी काम है इसलिए इसको इतने ही रखते हुए हम इसको विराम की ओर ले जाएंगे कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं स्वामी जी प्रश्न तु बहु है पूर, पूर्वाश्च तीनों लेके चलते रहे सारे लेके चलते रहे अब इसमें नोवे सूत्र में केवल में तीन आ 9 के, के हो सकता है किसी और के मन में भी आया होगा लेकिन पूछ नहीं पाए होंगे लेकिन आप बिल्कुल ठीक चल है, माता जी मेरा प्रसन्नता है आप बहुत अच्छी चल रही है तो आपने ठीक प्रश्न किया है यहां पर पूर्व वाले वर्णों को ग्रहण किया जा रहा है तो पूर्व वाले वर्ण जो होंगे वही ग्रहण होंगे सारे ग्रहण हो यह भी होता है और जितने वहां ग्रहण हो सकते हैं वो भी होता है जैसे मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं रिल्रिक रिक में अ पूरे वर्ण चाहिए था वहां ले लिया ठीक है और एवंग में पूर्व वाला चाहिए नहीं था इसमें ग्रहण बिल्कुल नहीं किया पूर्वान ऐसा पड़ा ही नहीं है अब देखिए सूत्र पर सब ग्रहण कर लिया से कर के, तक सारे वर्णों को ग्रहण किया इसलिए इसमें बनाया अच प्रत्यार बनाया फिर इच प्रत्यार बनाया है फिर एच प्रत्यार बनाया है फिर अच प्रत्यारे ग्रहण हो रहे हैं यहां पर फिर आइए ट हयवर्ट में अट प्रत्यार लिया तो सारे ग्रहण हो गए अयुन से लेकर के आयवरट तक सारे अक्षर आ गए यहाँ पर फिर आइए लण लण में भी सारे अक्षर आ रहे हैं ठीक है फिर आइए का तो सुनाई नहीं था तब तब नहीं जुड़ा नहीं हुआ था लण का तो सुना नहीं था वो देखे बाद में उसके हाँ जीडिंग आपका प्रश्न बिल्कुल राजीब है आपने सही किया है प्रश्न Haan, फिर लंग में सारे ग्रहण हो रहे हैं फिर देखिए यमगणम में यमगणम में यहां पर भी पूर्वाश से लिखा है तो यहां पर अम्प्रत्यार बनाए तो अम्प्रत्यार में सारे आ गए यहां तक अम्प्रत्यार जैसे बनते ही अयुन से लेकर के यमगणन तक के सारे अक्षर आ गए अम्पर अम्प्रत्यार मतलब पूर्वांश जो जुड़ा है ये सबको ग्रहण करा दिया जरूरी नहीं है हर प्रत्यार्थ में बने पर किसी ना किसी में सारा ग्रहण हो गया यहाँ पर फिर आइए जबय में, में पूर्वा अब यहां पूर्वांग से, से लेकर यहां तक सारे आ गए लेकिन सारे में कौन से लेने हैं यह प्रत्यार के ऊपर निर्भर करता है तो यहां पर प्रत्यार बना है यही प्रत्यार तो यही प्रत्यार में आयावरत से ही ग्रहण हो गया पहले वाले रह गए ऐसा हो गया आहां। आहां। में यकार से लेकर में यकार केय से लेकर छोड़ कर के या से सुरू या, या वारा, ला, ना, और झ और ध यहा तक ये ग्यारह ऑप्शन फिर गढ़धस आया है फिर घरधस में केवल जबई से शुरू कर दिया यानी पूर्व वाले पूर्वास्टर पूर्वास्तर पूर्व वाले अक्षर का मतलब पूर्वाश्चर से तो अयुन से ग्रहण हो जाएंगे लेकिन ले रहे हैं जबई से ही पूर्व में एक है और वो भी है तो जो प्रसंगानुसार जितने आएंगे उतने आएंगे सारे आना बार बार जरूरी नहीं है ये हो गए घर दस ठीक है माता हाँ जी आ, आपने बिल्कुल प्रश्न अच्छा किया और ऐसे चलिए बहुत अच्छा है। और कोई दन्या, कोई हाँ सीमा जी ये जो आगे हम लिखा हुआ है आकार से आठ प्रत्याहार इसको हम अब आकार से इससे कर सकते है अर्ण इसे या हम अलग अलग सूत्र का अलग अलग ही याद करेंगे नहीं अलग अलग सूत्र का अलग अलग याद करिएगा वहां तो इकट्ठा बता दिया है वो आप उसके अनुसार भी कर सकते हैं ये तब कर सकते हैं उसके अनुसार जब आपको पूरे प्रत्यार याद हों और सब प्रसंग आपको समझ में आते हो तब वहां का वाला क्रम आपको समझ में आएगा लेकिन यहाँ सूत्र के अनुसार कर लीजिएगा वो अगला स्टेज है वहां से देखना हाँ जो आकार से आत्मत्यार दिखाया है वो वो भी सही है आकार से जो है अन अक अच अट अन अश अल तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये अल कह रहे हैं तो ये कौन सा वाला लकार है ठीक है ना अश कहा है तो अश में ये अभी पढ़ाई अभी जो हमने नहीं पढ़ा हम उसको छोड़ते जाते हैं जो हमने पढ़े हैं हम वो वाले करते जाते हैं वो इसलिए सूत्रों में जितने जितना कर लीजिएगा जब सारे प्रत्यार हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा जैसे अश कहते ही ये कहाँ पर एकदम समझ में आ जाएगा आपको तो पहले जितने सूत्रों में उतना कर लीजिएगा जब ये कल जब हम पूरा पढ़ लेंगे चौदहवें सूत्र तक तब ये सारे आपको समझ में आ जाएंगे और ये जो संस्कृत के जो नाम है इनको याद करने के लिए इनका भी कोई तरीका है या ये जो जो है है पैसा वाले जी। आ, इनका तरीका ये है कि उनको उसको आ, अभी हमने अंतिम सूत्र पढ़ा है एक आचो बशो भशन तस्य दो पहले तो इसका उच्चारण सही करना कर लीजिएगा एक एक अक्षर पढ़ते जाइए एक शो धसंतो इसको बार बार पढ़िए एक बार दो बार दस बार बीस बार पचास बार पचास बार बस देख करके पढ़ जाइए तो वो जबान में बैठ जाएगा बैठने के बाद फिर याद हो जाएगा हाँ और कोई तरीका नहीं है रिपीट करने की यही तरीका है बस तरीकाएं अलग अलग हो सकती है कोई लिख करके याद करता है कोई बोल करके याद करता है कोई बार बार लिख लिख करके याद करता है कोई बार बार बोल करके याद करता है या लिक लिक कर याद नहीं करना क्योंकि स्वामी जी जैसे अभी हमने शिक्षा के अंदर ये घोष वर्ण ये हमने पहली बार अपनी जिंदगी में पढ़े और ये जो स्वरित और ये सब चीजें लेकिन आज मैं जब बुक फेयर गई और वहां ने एक किताब खरीदी नर्सरी की जो कर, वाली है ना व्यंजन की छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो उसके नीचे हुई थी व्याकरण सहित वो पुस्तक दिया होगा ना इसलिए आप उसमें आपको मिल गया होगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्यूँकी व्याकरण को सभी लोग नहीं पढ़ते ना जब इंग्लिश मीडियम से पढ़ते है तो जरूरी नहीं है उनको व्याकरण आता है ठीक है आजकल सिखाने लगे हैं लेकिन जो हिंदी मीडियम में पढ़ने वालों को सबको व्याकरण नहीं पढ़ पाते हैं अथवा स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते लोग ये भी होता है और क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया तो ये चीज नहीं पढ़ाई गई वो, वो, वो सारी चीजें नहीं पढ़ाई होंगी उस समय आपके समय में अः एक और बात है ये मत सोचना की पहली बार हमने सुना है क्योंकि जब भी सुनेंगे वो पहली बार ही होगा क्योंकि आज तक आपको जो पता है जो पता है वो जब आपने उनको सुना होगा वो पहली पहली बार ही सुन करके आया वो सुन सुन करके दिमाग में बैठ गए इसलिए लगता है तो सुना हुआ है जैसे कोई चीज आपके सामने तो देखी हुई चीज है ये तो सुना हुआ है ये बोला हुआ है ये होता है और जिसको आप पहली बार खाएंगे अरे तो पहली बार हमने खाया ये तो पहली बार देखा ये पहली बार सुना जब भी हम सुनेंगे किसी चीज को पहली बार ही होता है कोई दिक्कत नहीं है और घबराना किसी को भी नहीं है आप में से क्योंकि व्याकरण से बहुत लोग घबराते हैं वो घबरा बिल्कुल नहीं घबराने का मतलब यह कि अरे बड़ा कठिन है बड़ा जटिल है ये सब याद करना होगा ये हमसे नहीं होगा ऐसा कभी नहीं सोचना है वो इसलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं जो जो हवन करते हैं आपने जितने भी लोग करते हैं हवन क्या हवन के मंत्र सीमा जी मंत्री मैं पूछ रहा हूं क्या आ, सीमा जी कभी आपने हवन के मंत्रों को याद किया अलग से बैठ करके नहीं, नहीं, नहीं रोज बोलते हैं इसलिए याद हो गए यही है ना तो ऐसे ही ये व्याकरण को भी जब हम रोज इसको पढ़ेंगे रोज इसको सुनेंगे रोज इस पर विचार करेंगे तो याद होते जाएंगे अपने आप और कुछ याद करना भी पड़ता है कर लेंगे कुछ याद कर लेंगे कुछ अपने आप याद होते ही रहेंगे अब बार बार उसको देखते हैं क्योंकि भूल जाते जैसे आज मैंने पूछा है कई दिन पहले मैंने बोला था चोर देखा नहीं है मान लीजिए उसको रिपीट नहीं किया आवृत्ति नहीं किए तो भूल जाए भूल गए इसलिए उसको बार बार देखना पड़ता है बार बार देखेंगे तो दिमाग में बैठता जाएगा वो संस्कार पड़ते जाएंगे दिमाग में फिर उसको आसानी से नहीं भूलते फिर भी भूलेंगे व्याकरण एक ऐसी चीज है इसको सबसे ज्यादा भुला जा, भुलाया जाता है भुलाया जाता का मतलब है इसको हम रोज नहीं करते हैं तो भूल जाएंगे एक ऐसी चीज है साइकिल आप चलाना सीख गए तो भूलते नहीं है आप आ, क्या कहते हैं आ, सीखा आपने भूलते नहीं कुछ चीज ऐसे होती कुछ चीजें ऐसी होती जिसको हम भूलते नहीं जिंदगी पर और कुछ चीज ऐसी होते जिसको भूल जाते अभी तो ये है आप पता नहीं क्या क्या आ रहा है तो पहले तो व्यक्ति टाइप सीखता था टाइप सीखता था टक जो आवाज आती थी तो उसमें पहले वो करता था आ, वो व्यक्ति कितना ही बढ़िया ढंग से टाइप करना आता है अगर वो अब मैं राजेश जी से बोलता हूँ राजेश जी आज टक-टक करते रहेंगे लैपटॉप पर बिना देख अक्षरों को उनको दबाते रहेंगे बात करते हुए दबाते रहेंगे क्योंकि प्रैक्टिस है और यही प्रैक्टिस वो दस साल छोड़ दें फिर उनको भी देख देख करके करना पड़ेगा ये कहाँ पर है वो कहां पर है क्यों राजेश जी? Oh तो कुछ चीजें हैं हम उसका प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं तो जो भूलने वाले में व्याकरण एक सबसे अधिक है अगर पंद्रह दिन भी हम इसको देखेंगे नहीं तो भूल जाते इसलिए व्याकरण में एक उदाहरण उदाहरण आता है पाक्षिको व्याकरणा वैयाकरणा पाक्षिको वैयाकरणा व्याकरण का मतलब व्याकरण को जानने वाला वो पाक्षिक होता है पाक्षिक का मतलब है पंद्रह दिन अगर उसने नहीं देखा है तो सब भूल भूल जाता है और 15 दिन कहां और 15 साल कहां सुशीला जी समझ सकती है इस बात को मैं समझ सकता हूं इस बात को तो इसको जितना आप कर सकते करिए और बार बार पढ़िए किसी को लगता है आप में से किसी को भी मेरे से याद नहीं हो रहे हैं इसलिए घबराना नहीं अरुचि उत्पन्न याद नहीं होते तो देख देख कर कर के के रोज रोज पडते अगर आपसे याद नहीं होते हैं तो यही काम करिए रोज ने परि आवृत्ति अलग से याद कूसी प्रक्रिया हैकीट दोरा याद हो करते स्वामीजि प्रश्न पू ज व्याकरणी क्रमक्री स्वामी जी ऐसे है कि सारी होती है, होती बा सूत्र हैमे हयट हैमे प्रत्यहारोटा सूत्र अण कितने ही, ये है प्रत्याहर बनाए हुए है अर्थक्रम एक, एक, एक, एक, एक होता पाठक्रम दो क्रम होते हैं अर्थक्रम और पाठक्रम पाठक्रम में ये होता है जैसे क्रम में रखा है उसी क्रम के हिसाब से उतना उतना बनाना और और एक अर्थक्रम होता है जहां जैसा अर्थ होगा उसके आधार पर ही उसको उतना ही क्रम दिया जाता है अर्थ के अनुसार पाठक्रम में तो जैसा पाठ पढ़ा है तो उस पाठ के कारण से आपको वही सारा क्रम लेना होगा और अर्थक्रम में ऐसा होता है कि जहां जैसा अर्थ निकलता है उतना ही लेंगे नहीं निकलता उसको जबरदस्ती नहीं लेंगे जो अर्थ ग्रहण होता है जो उदाहरण बनता है जो प्रत्यार बन सकता है वही अर्थ है यहां पर तो जो प्रत्यार बन सकता है उसी का ग्रहण होगा जबरदस्ती वहां पर जो नहीं बन सकता फिर भी वहां ले ले ऐसा नहीं होता पाठ्यक्रम में तो वो जबरदस्ती करना पड़ेगा पाठ्यक्रम में होता है जिस क्रम में जो है उनको लेना ही पड़ेगा ऐसा होता है तो दो क्रम चलते हैं अर्थक्रम और पाठक्रम तो यहां पर पाठ्यक्रम नहीं लेंगे हम अर्थक्रम लेंगे जो हो सूत्र भी छोटा सूत्र विसलगण है हाँ तो इतने, कोई भी अपने सारे प्रत्यहार बनाए हुए हैं जी लण में एक ही अक्षर रखा है लेकिन एक रखते हुए वो स्थिति ऐसी रखती है सूत्र कैसे जगह पर रखता है भले एक अक्षर है यहाँ पर लेकिन उसके तीन प्रत्यार बना दिए क्योंकि प्रत्यार ऐसा बनते उस प्रत्यार के आधार पर काम होगा यानी पारे को ध्यान में रख करके सब बनाया गया है कल यानी सोमवार को बात करेंगे और कोई बात रहे तो मेरे को बार बार कॉल हो रहा है आ रहा है उनको मैंने लिख भी दिया था कि आ, क्लास चल रहा है लेकिन वो देख नहीं पा रहे होंगे बार बार कॉल कर ओंकार करते हैं धन्यवाद धन्यवाद ओ शांति शांति शांति नमो नमो